वह बहुत अभिमानी और क्रूर था जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को वह निगल जाता था एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था सारे जीव तो उसे बिल से निकलते देखकर ही भाग चुके थे उसे, उसे कुछ, कुछ न मिला तो वह क्रोधित होकर फुफकारने लगा और, और इधर, इधर उधर छानने लगा वहीं वही निकट, निकट में, में एक, एक हिरणी अपने, अपने, अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लग और हिरणी का बच्चा नजर आने लगा अजगर की नजर उस पर पड़ी और हिरणी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल पाई अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरण के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरणी भी लौट आई थी पर वह बेचारी क्या करती आंखों में आंसू भर कर जड़ होकर दूर से अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देखती रही हिरणी के शोक का ठिकाना न रहा उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली हिरणी की एक नेवले से दोस्ती थी शोक में डूबी हिरणी अपने मित्र नेवले के पास गई गई और रो रो कर उसे अपनी दुख भरी कथा सुनाई उसकी कहानी सुनकर नेवले को भी बहुत दुख हुआ वह दुख भरे स्वर में बोला मित्र मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के सौ टुकड़े कर डालता पर क्या करे वह कोई छोटा मोटा सांप तो है नहीं जिसे मैं मार सकूं? वह तो एक बड़ा अजगर है अपनी पूछ की फटकार से ही वह मुझे अधमरा कर देगा लेकिन यहाँ पास में ही चीटियों की एक बांबी है वहाँ की रानी मेरी मित्र है हमें उससे मिलकर सहायता मांगनी चाहिए हिरणी निराश स्वर में विलाप करते हुए बोली पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो भला वह छोटी सी चीटी क्या कर लेगी नेवले ने कहा ऐसा मत सोचो मित्र उनके पास चीटियों की एक बहुत बड़ी सेना है और यह मत भूलो संगठन में बड़ी शक्ति होती है हिरणी को कुछ आशा की किरण नजर आई नेवला हिरणी को लेकर चीटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी कह सुनाई चीटी रानी ने सोच विचार कर कहा हम तुम्हारी सहायता करेंगे हमारी बांबी के पास एक संकरीला, नुकीले पत्थरों भरा रास्ता है तुम किसी तरह से उस अजगर को उस रास्ते से आने पर मजबूर करो बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो नेवले को अपनी मित्र चीटी रानी पर पूरा विश्वास था इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया दूसरे दिन नेवला जाकर अजगर के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर निकल आया नेवला उसी सक्रे रास्ते वाली दिशा में दौड़ पड़ा अजगर ने उसका पीछा किया अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुफकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने पर मजबूर करता इसी प्रकार नेवले ने उसे संकरीले रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया नुकीले पत्थरों से अजगर का शरीर छिलने लगा जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका काफी शरीर छिल चुका था और जगह जगह से खून टपक रहा था उसी समय चीटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया चीटिया उसके शरीर पर चढ़कर छिले हुए स्थानों पर मांस को काटने लगी अजगर तड़प उठा अपना शरीर पटकने लगा जिससे मांस और छिल गया और चीटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे अजगर चिटियों का भला क्या बिगाड़ता वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी थी कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया इस प्रकार हिरणी ने अपने नवजात शिशु की मृत्यु का बदला ले लिया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि संगठन की शक्ति बड़ों बड़ों को धूल चटा देती है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी संगठन की शक्ति वाचक स्वर भारती परिमय